तेजस शरीर बाहर हुआ कि वह कभी भी ठीक से पूरी तरह भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता है और उनके बीच सामंजस्य बिगड़ जाता है इसलिए योगी लोग हमेशा रुग्ण रहे हैं कम उम्र में मरते रहे हैं असामंजस्य न हो इसके लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक है क्या रुगणता की संभावनाएं नहीं घटाई जा सकती कैसे संभव इस संबंध में भी पहली बात तो यह कि शरीर की जो प्राकृतिक व्यवस्था है जैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर शरीर के बाहर जाता है उसकी प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान पड़ेगा ही घटना वो प्राकृतिक नहीं है घटना वो प्रकृति के पार की है कहना चाहिए अप्राकृतिक है बियॉन्ड नेचर है। अतीत है प्रकृति के तो जब भी कोई प्रकृति से विभिन्न प्रकृति के ऊपर कोई घटना घटेगी तो प्रकृति का जो व्यवस्थित तालमेल था वो तो अस्तव्यस्त हो जाएगा इस अस्तव्यस्ता से अगर बचना हो तो बहुत तैयारियों की जरूरत है योगासन उस तैयारी में बड़े सहयोगी मुद्राएं उस दिशा में बड़ी सहयोगी असल में हठ की सारी प्रक्रियाएं उस दिशा में सही होगी तो शरीर को फिर उतनी बड़ी अप्राकृतिक घटना को झेलने के योग लोह तत्व देना जरूरी है साधारण शरीर नहीं चाहिए फिर फिर असाधारण शरीर चाहिए अब जैसे कि राममूर्ति के पास एक शरीर था इस शरीर में हमारे शरीर में कोई बुनियादी भेद नहीं है लेकिन राममूर्ति को एक शरीर के ट्रिक का बोध हो गया वो साथ ली गई वो हम रोज होते देखते लेकिन हमारे ख्याल में नहीं आता आप रोज देखते हैं कि एक, एक, एक, एक मोटर का टायर हवा को भरे हुए इतना वजन ढो लेता है उस टायर में से हवा कम कर दें भजन न ढो पाएगा एक विशेष अनुपात चाहिए उस भजन को ढोने के लिए हवा का तो प्राणायाम की एक विशेष प्रक्रिया में सीने में और इतनी हवा भरी जा सकती है कि ऊपर हाथी खड़ा हो जाए तब सीना जो है टायर की तरह काम कर रहा है ट्यूब की तरह काम कर रहा है हवा का एक विशेष अनुपात एक हाथी के भजन को झेलने के लिए हवा का कितना आयतन फेफड़े के भीतर चाहिए अगर इसका ठीक पता हो तो कोई कठिनाई नहीं है। राममूर्ति के पास भी फेफड़ा वही है जो हमारे पास वो जो टायर के भीतर रबर का ट्यूब पड़ा हुआ कोई बहुत मजबूत और कोई लोहे की चीज नहीं वो तो जो रबर का ट्यूब है वो कोई बहुत लोहे की चीज नहीं उसमें कोई ताकत नहीं उसका तो सिर्फ इतनी उपयोग है कि इतनी हवा को वो आयतन में समा लेता बस इतनी हवा वहां रह जाए तो काम पूरा हो जाए अब अभी एक नई कार का ख्याल है जो जमीन से चार फीट ऊपर चल सके उसमें किसी टायर ट्यूब की जरूरत नहीं होगी असल में उस कार के लिए जो इंजाम है वो सिर्फ इतना ही है ट्रिक वही है इंतजाम इतना है कि वो इतनी तेज गति से चलेगी कि नीचे हवा की जो परत गुजरेगी वो परत इतना आयतन ले लेगी कि उसके ऊपर वो समझ जाएगी अगर बहुत स्पीड से वो गाड़ी गुजरी तो नीचे की हवा और ऊपर की हवा कट जाएगी और नीचे हवा की एक परत चार फीट की बन जाएगी उसकी तेजी की वजह से जैसे जब तुम नाव चलाते हो तेजी पानी में तो नाव के पीछे गड्ढा बन जाता है वो गड्ढा ही असल में चलने में सहयोगी हो होता है अगर पानी तरकीब सीख ले और गड्ढा गा बनाए तो नाव नहीं चल सकती। वो गड्ढे की वजह से आसपास का पानी उस गड्ढे को भरने को भागता है पानी के भागने की वजह से नाव को धक्का लगता है नाव आगे चली जाती बस पूरे वक्त यही ट्रिक है वो पीछे नाव की जगह खाली होती पानी की पानी भरने को भागता है जब पानी भागता है तो नाव को गति आगे मिल जाती तो अगर एक विशेष गति पर कार को दौड़ाया जा सका तो चार फीट नीचे हवा की को सड़क बनाया जा सकेगा बनाने की जरूरत नहीं बस बन जाएगी तत्काल उतनी तीव्रता में और वो कार ऊपर से निकल जाएगी तब व्हील्स की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी तब साकार सरकेगी, और उस पर कोई डे और चोट और बरसा और इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला हवा बर होनी चाहिए बस उतना काफी होगा हठयोग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी जो शरीर को एक विशेष इंतजाम दे देती है अगर वो इंतजाम दे दिया गया है तब तो फर्क पड़ जाएगा इसलिए हठयोगी कभी कम उम्र में नहीं मरता साधारण राजयोगी मरता है विवेकानंद मरते हैं शंकराचार्य मरते हैं हठय योगी नहीं मरता उसका कारण है उसने शरीर को पूरा इंतजाम दिया है। इसके पहले की घटना घटे वो शरीर के लिए तैयारी कर लिया है शरीर तैयार अब शरीर अब प्राकृतिक स्थिति को झेलने के लिए तैयार है इसलिए हठियोगी बहुत सी अप्राकृतिक प्रक्रियाएं करता है जैसे जब धूप पड़ रही होगी तब वो कंबल ओढ़ के बैठ जाएगा सूफी फकीर कंबल ओढ़े रहते सूफ का मतलब होता ऊन और जो आदमी ऊन ओढ़े रहता है हमेशा उसको कहते सूफी और तो कुछ मतलब नहीं सूफी का तो सारे सूफी फकीर अरब में जहां की आग बरस रही कंबली ओढ़ के जीते आग बरस रही है वो कंबल ओढ़े अब बड़ी अप्राकृतिक स्थिति खड़ी कर रहे हैं ऐसे ही आग बरस रही है ऐसे ही जला जा रहा है सब कुछ चारों तरफ आग दिखाई पड़ती है कहीं को हरियाली नहीं दिखाई पड़ती वहां एक आदमी कंबल ओढ़े बैठा वो अपने शरीर को राजी कर रहा है अप्राकृतिक स्थितियों के लिए तिब्बत में एक लामा नंगा बैठा हुआ बर्फ पर और तुम हैरान हो देख के उसके शरीर से पसीना चूरा अब ये लामा एक तैयारी कर रहा है कि गिरती हुई बर्फ में शरीर से पसीना चुहा जा सके अब ये बड़ी अप्राकृतिक तैयारी कर रहा है तो ऐसी बहुत सी अप्राकृतिक तैयारियां हैं। इन तैयारियों से अगर शरीर गुजर गया हो तो उस अप्राकृतिक घटना को झेलने में समर्थ हो जाता है फिर तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता कोई नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन साधारणता ये तैयारियां वर्षों का काम है और बाद में राजयोग ने तय किया आखिर इतनी उम्र को बचाने की जरूरत भी क्या है ये वर्षों का काम है कोई एक आदमी हठयोग की तैयारी करे तो 20 और 30 साल से कम में तो कुछ भी नहीं हो सकता 30 साल कम से कम समझना चाहिए अब एक आदमी अगर 15 साल की उम्र में काम शुरू करे तो 50 साल की उम्र तक तो वो तैयारी कर पाया तो राजयोग ने यह तय किया कि शरीर की इतनी फिक्र की जरूरत भी क्या है अगर स्थिति उपलब्ध हो गई शरीर छूट गया तो करना क्या बचा के इसलिए वो तैयारियां छोड़ दी गई इसलिए शंकराचार्य 33 साल में मर गए उसका कारण इतनी बड़ी घटना घटी उसके लिए शरीर तो तैयार नहीं था मगर तैयारी की कोई जरूरत भी ना थी अगर जरूरत मालूम पड़े तब तो ठीक है नहीं जरूरत मालूम पड़े तो कोई कारण नहीं है और फिर पैंतीस साल जिसको बचाने के लिए मेहनत करनी पड़े अगर उससे 35 साल और बच सकते हो तो बहुत हिसाब ज्यादा फायदे का नहीं रहा मैं समझ लू कि मैं 15 साल में मेहनत करू 50 साल तक तो मेरे 35 साल तो खराब हो ही गए और अब मैं 35 साल और बच जाऊं पचासी साल तक तो ऐसे कोई हिसाब किताब बराबर हो गया कुछ कुछ उसका अर्थ नहीं तो अगर शंकराचार्य से कोई कहे कि आप हठयोग करके बच सकते थे सत्तर साल तक तो वो कहेंगे कि बच सकता था लेकिन चालीस साल मुझे उसमें मेहनत लगानी पड़ती वो मेहनत का कारण है मैं तो साल में मरना पसंद करता हूं इसमें कोई हर्जा नहीं इसलिए धीरे धीरे हठय पिछड़ गया वो उसके पिछड़ जाने का कारण हुआ क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रियाएं थी लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में अगर विज्ञान का सहारा लेकर प्रक्रियाएं की गई तो हठयोग वापिस लौट आएगा क्योंकि अब पैंतीस साल लगाने की जरूरत नहीं मैं समझता हूं पांच साल में भी हो सकती है बात और अगर विज्ञान का पूरा उपयोग किया जाए तो इतना समय खोने की जरूरत नहीं है और बचाया जा सकता है लेकिन वैज्ञानिक हठय के पैदा होने में भी समय अभी वक्त लग सकता है और मैं मानता हूं कि वैज्ञानिक हटयोग हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा पश्चिम में ही पैदा होगा क्योंकि हमारी कोई वैज्ञानिक स्थिति ही नहीं है बचाया जा सकता है लेकिन बचाया जाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है किन्नी खास स्थितियों में बचाने का प्रयोजन हो सकता है तो वो घटना भी स्कूल के भीतर ही घटेगी जैसे यह हो सकता है कि शंकराचार्य का अब शंकराचार्य के लिए तो कोई उपयोग नहीं बचने का लेकिन दूसरों के लिए उपयोग हो सकता है इसलिए हटियोग की बात में कहीं कोने पे एक जान है और वो ये है कि शंकराचार्य को ये कहा जा सकता है कि माना कि आपके लिए कोई उपयोग नहीं लेकिन अगर आप 35 साल और बच जाते हैं तो और बहुत लोगों के लिए उपयोग है इसी रास्ते से हटियोग वापस आ सकता है अन्यथा नहीं आ सकता और शरीर का जो एडजस्टमेंट टूट जाता है वो करीब करीब मामला ऐसा ही है जैसे कि कार का इंजन एक बार खोल लो फिर दोबारा भी कस जाता है लेकिन कार की लाइफ तो कम हो जाती है जाती इसलिए कार खरीदने वाला पहले पूछता इंजन खोला तो नहीं गया क्योंकि तो इंजन बिल्कुल ठीक जुड़ गया हो फिर भी लाइफ तो कम हो जाती जिनकी कम हो जाती क्योंकि वो ठीक वही नहीं हो सकता जो था उसमें किंचित अंतर भी अंतर ले आता है फिर हमारे शरीर में कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत शीघ्रता से मर जाते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जो मरने में देर लेते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जो आदमी मर जाता है उसके बाद भी नहीं मरते मरघट में भी नाखून बढ़ते रहते हैं आदमी के कब्र में भी बाल बढ़ते रहते हैं कब्र में गढ़ाए हुए आदमी के बाल का बढ़ना जारी रहता है नाखून का बढ़ना जारी रहता है वो आदमी मर गया लेकिन नखून और बाल मरने से इतनी जल्दी राजी नहीं होते वो अपना काम जारी रखते उनको मरने में बहुत वक्त लग जाता है तो शरीर जब मरता है तो उसमें मरने में कई तलों पर मृत्यु घटित होती है असल में शरीर में बहुत तरह के संस्थान ऑटोमेटिक हैं जिनके लिए आपकी आत्मा की मौजूदगी भी जरूरी नहीं जैसे मैं यहां बैठा हूं मैं बोल रहा हूं अगर मैं इस कमरे के बाहर चला जाऊं तो बोलना तो बंद हो जाएगा लेकिन पंखा चलता रहेगा क्योंकि तो पंखे का अपना ऑटोमेट इंजाम उसका मेरी मौजूदगी से कुछ लेना देना ना था तो हमारे शरीर में दो तरह का इंजाम है एक तो इंजाम है जो हमारी चेतना के हटते से खत्म हो जाएगा एक इंजाम ऐसा है जो कि हमारी चेतना के हटने पे भी थोड़ी देर काम करता रहेगा कुछ इंजाम इतना ऑटोमेटिक बिल्ट इन है कि वो देर तक काम करता रहेगा चेतना हट जाएगी वो अपना काम उसको पता ही नहीं चलेगा बाल को कि क्रियानंद चल बसे अपना काम पता लगते लगते बहुत बहुत वक्त जब उसको पता चलेगा तब वो मरेगा कि आदमी तो गया अब अपन बंद हो जाएं, अब बढ़ना नहीं चाहिए और हमारे भीतर कुछ तत्व में जो बड़े जल्दी मरते हैं कुछ तत्व छह सेकंड में मर जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है एक आदमी पर हृदय के दौरे से जो आदमी मरता है अगर ये छह सेकंड के भीतर इसको सहायता पहुंचाई जा सके तो ये बच भी सकता है क्योंकि असल में हार्ट अटैक कोई मृत्यु नहीं है सिर्फ स्ट्रक्चरल भूल है तो पिछले महायुद्ध में रूस में कोई पचास आदमी बचाए गए युद्ध के मैदान पर जो हृदय के दौरे से गिर के मर गए उनको छह सेकंड के भीतर अगर सहायता पहुंचाई जा सकी तो वो बच गए लेकिन छह सेकंड से अगर ज्यादा देर लग जाए तो कुछ तत्व तब तक खत्म हो जाएंगे उनको फिर दोबारा जिंदा करना मुश्किल हो जाएगा जैसे तो हमारे मस्तिष्क के जितने भी डेलिकेट हिस्से हैं वो बहुत जल्दी मरते हैं एकदम मर जाते हैं तो अगर तेजस शरीर बहुत देर बाहर रह जाए तो इस शरीर की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी नहीं इसमें तो कुछ हिस्से मर जाएंगे हालांकि तुम तो अंदाज नहीं लगा सकते कि कितनी देर तेजस शरीर बाहर रहा क्योंकि दोनों का टाइम स्केल अलग है यानी जैसे कि मेरा तेजस शरीर बाहर निकल जा सूक्ष्म शरीर तो मुझे लगे कि मैं सालों बाहर रहा और लौट के जब आऊं तो देखूं घड़ी में सिर्फ एक सेकंडी बीता टाइम स्केल भिन्न है जैसे एक आदमी को झपकी लग जाए और झपकी में वो एक सपना देखे और सपने में उसकी शादी हो रही बारात निकल रही उसके बच्चे हो गए बच्चों की शादी हो रही और नींद खुले और हम वो हमसे कहे कि मैंने इतना लंबा सपना देखा कि मेरी शादी हो रही फिर मेरे बच्चे हो गए फिर बच्चों की शादी हो रही थी और हम उससे कहें कभी तो केवल एक मिनट हुआ तुम झपके लिए एक मिनट में इतना लंबा सपना कैसे हो सकता टाइम स्केल अलग है एक मिनट में इतना लंबा सपना हो सकता है क्योंकि सपने का जो समय माप है वो हमारे जागरण के समय माप से बहुत भिन्न है बहुत त्वरित बहुत ही स्पीडी तो तेजस शरीर एक सेकंड को बाहर रहे तो तुम्हें लग सकता है कि तुम सालों बाहर घूमे इस नहीं लगता कि तुम कितनी देर बाहर रहे इस शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है इसकी सुरक्षा की बड़ी कठिनाइया और इसको अगर सुरक्षित रखने का इंतज़ाम पूरा हो तो बहुत देर तक बाहर रहा जा सकता चारी के जीवन की जो घटना है वो समझने जैसे वो छह महीने बाहर रहे हमारे टाइम स्केजस्व शरीर के टाइम से कितनी देर उसकी कोई बात करनी बेकार है हमारे समय के माप से वो छह महीने शरीर के बाहर एक स्त्री ने उनको झंझट डाल दिया मंडन से उनका विवाद हुआ मंडन हार गया लेकिन उसकी पत्नी ने एक बड़ा स्त्री तर्क दिया जो सिर्फ स्त्री दे सकती उसने कहा कि अभी सिर्फ आधे मंडन में हारे आधी तो मैं भी जिंदा हूं अर्धांग नहीं तो जब तक मैं भी ना हार जाऊं, तब तक पूरे मंडन में हार गए ऐसा आप नहीं कह सकेंगे शंकर भी मुसीबत में पड़ गए बात तो ठीक ही थी हालांकि बेमानी थी मंडन में से पूरे हार गए स्त्री के अर्धांग्नि होने का यह मतलब नहीं होता कि गामा उसके पहले पति को हराया फिर उसकी पत्नी को भी हरा तब वो विजेता घोषित हो यह मतलब नहीं होता लेकिन वो जो भारती थी मंडनिस्ट की पत्नी थी वो भी विवाद के योग्य थी बहुत कम विदुषी स्त्रियां उस हैसियत की हुईं और शंकर ने सोचा कि चलो ये भी ठीक है एक आनंद रहेगा और जब मंडनी हार गए तो भारतीय कितनी देर टिकेगी लेकिन भूल हो गई पुरुष को हराना बहुत आसान है स्त्री को हराना बहुत मुश्किल क्योंकि पुरुष के हराने और जीतने के तर्क भिन्न होते हैं स्त्री के तर्क भिन्न होते हैं असल में उनके उनक, उनके लॉजिक ही भिन्न होते हैं। इसलिए अक्सर पति पत्नी एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाती क्या कह रहा है क्योंकि उनका उनका उनके तर्क करने के ढंग ही अलग उनमें कोई तालमेल नहीं होता अक्सर वो होते लेकिन मिलते कहीं नहीं <laughs> शंकर ने सोचा कि ब्रह्म वगैरह की बात होगी लेकिन उस भारती ने ब्रह्म की कोई बात नहीं की क्योंकि वो तो देख ही चुकी थी कि मंडल में दिक्कत में पड़ गए ब्रह्म और माया नहीं चलेगी उसने शंकर से कहा कि मुझे काम शास्त्र के संबंध में कुछ बताई कर मुस्किन पड़ गए शंकर ने कहा कि मैं निष्णात ब्रह्मचारी हूं कृपा <laughs> के काम सात के संबंध में मुझसे मत पूछिए पर उसने कहा अगर काम के संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते तो और क्या जान सकते <laughs> जब इतनी पता नहीं तो ब्रह्म माया वगैरह क्या जानते हो और जिसको आप माया कह रहे हैं जिस जगत को उसकी उत्पत्ति जहां से उसके संबंध में कुछ बात करनी पड़ेगी मैं तो उसी पर भी बात तो शंकर ने कहा छह महीने की मोहलत मुझे दे दी मैं सीख क्या क्योंकि तो एक महीने कभी सीखा नहीं ये मैंने कभी जाना नहीं ये राज मुझे पता नहीं तो शंकर को अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ा इस शरीर से भी वे जान सकते थे कोई पूछ सकता है इस शरीर से भी वे जान सकते थे लेकिन इस शरीर की पूरी धारा अंतर प्रवाहित हो चुकी थी उसे बाहर लौटाना मुश्किल था वे किसी स्त्री से इस शरीर से भी संबंधित हो सकते थे आखिर अगर जान नहीं गए थे तो इसी शरीर से किसी स्त्री को जान सकते थे लेकिन इस शरीर की सारी धारा अंतर प्रवाहित हो गई थी इस शरीर की धारा को बाहर प्रवाहित करना छह महीने से भी लंबा काम था वो आसान घटना न वो बहुत मुश्किल मामला था एक दफा बाहर से भीतर ले जाना बहुत आसान है भीतर से बाहर लाना बहुत ही मुश्किल हीरे उठा लेना बहुत आसान है, फिर हीरे छोड़कर कंकड़ उठाना बहुत मुश्किल <laughs> वो मुश्किल में पड़ गए इस शरीर से कुछ भी नहीं हो सकता था तो भेजे मित्र उन्होंने कि पता लगाओ कोई शरीर तत्काल मरा हो तो मैं प्रवेश कर जाऊ लेकिन जब तक मैं न लौटू तो मेरे शरीर को सुरक्षित रखना छह महीने तक वो एक राजा के शरीर में प्रवेश करके जिए वापिस लौटे छह महीने शंकर का शरीर सुरक्षित रखा गया यह सुरक्षा बड़ी कठिन है इसमें जरा सी भूल चुक के वापस लौटना मुश्किल हो जाए इसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े डिवोटेड आदमियों ने काम किया जिनके समर्पण का कोई हिसाब लगाना मुश्किल है जिनके समर्पण का हम अंदाज भी नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या किया होगा जिससे मैंने तुमसे कहा कि जैसे तिब्बत का साधक प्रयोग करता है कि बैठा है सर्दी में और पसीना चूरा है ये सिर्फ संकल्प से होता है संकल्प से वो इस तथ्य को झुटलाता है कि सर्दी पड़ रही है संकल्प से वो इस तथ्य को खड़ा करता है कि धूप पड़ रही और गर्मी परिस्थिति को वो मनस्थिति के नीचे लाता है परिस्थिति तो बर्फ पड़ने की वहां आंख बंद करके इस परिस्थिति को इंकार कर देता वो कहता है झूठ है ये बात कि बर्फ पड़ रही मैं तो मानता हूं कि सूरज निकला और धूप पड़ रही और इस मान्यता को वो गहरे से गहरे संकल्प में प्रवेश कराता एक घड़ी आती है कि उसकी फ्वास फांस उसका रोआ रोआ उसके प्राण का कंकन जानता है कि धूप पड़ रही फिर पसीना कैसे नहीं बस तो पसीना निकलना शुरू हो जाए परिस्थिति दबा दी गई मनस्थिति प्रभावी हो गई सब योग एक अर्थ में परिस्थिति को दबा के मनस्थिति को ऊपर लाने का है। और सब एक अर्थों में परिस्थिति के नीचे मनस्थिति को दबा के जीने का नाम है तो शंकर के जिन मित्रों को उस शरीर को रखना पड़ा सुरक्षित ये बात कभी कही नहीं गई ये बात कभी ठीक से लिखी भी नहीं गई तो उन्होंने किया क्या जिस आदमी के प्राण चले गए उसको छह महीने तक क्या किया छह महीने तक एक वर्ग मित्रों का इस शरीर को घेरे ही बैठा रहा वो अखंड था घेरना उसमें एक निश्चित संख्या पूरे वक्त मौजूद रहनी चाहिए उसमें से कोई बीच में बदलता था लेकिन 24 घंटे सजग एक विशेष स्थिति में वो वातावरण उस गुफा का रहना चाहिए और निश्चित तरंगे विचार की वहां पहुंचती रहनी चाहिए ये सारे लोग जो करीब सात लोग वहां बैठ के ये भाव में होने चाहिए कि हम सांस नहीं ले रहे सांस शंकर का शरीर ले रहा है हम नहीं जी रहे जी शंकर का शरीर रहा है और इन सबके शरीर की विद्युत धाराएं शंकर के शरीर में दौड़ती रहनी चाहिए इनके सारे सातों के हाथ सातों चक्रों पर होना चाहिए उनके सारे शरीर की विद्युत धारा उन सातों चक्रों में उढेली जानी चाहिए तो ये शरीर छह महीने तक और ये सतत होगा इसमें एक क्षण की भी चूक और धारा टूट जाएगी और धारा टूट टूटी को आदमी का है उसमें तापमान का जरा सा फर्क और ये तापमान किसी आठ से नहीं पैदा किया जा सकता और ये तापमान किसी और तरकीब से पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि साथ लोग अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को अपनी पूरी मैग्नेटिक फोर्स उसके सातों चक्रों से भीतर डालते रहे और इसके शरीर को कभी पता ना चल पाया कि वो आदमी जो मौजूद था अब नहीं क्योंकि उस आदमी से जो मिलता था वो ये सात आदमी उसको दे रहे हैं मेरा जो उस आदमी की चेतना उसके सातों चक्रों को देती थी इस शरीर को कभी पता नहीं चलता इसको पता चलने का एक ही उपाय है कि इसके सातों चक्रों से सातों शरीरों की ऊर्जा इसको मिलती रहती वो ट्रांसमिशन सेंटर्स इसको देते रहते ये जिंदा रहता है वहां से चूक हो जाती ये मरने की तैयारी कर लेता है इसको कुछ और पता नहीं इसको अगर दूसरे भी व्यक्ति दे सके तो भी ये जिंदा रखा जा सकता है तो शंकर को छह महीने बचा के रखना एक बहुत अद्भुत प्रयोग था और छह महीने निरंतर किन्हीं व्यक्तियों का सतत एक आदमी बदले तो दूसरा तत्काल रिप्लेस साथ हाँ वहां मौजूद रहने ही चाहिए संकर की वापसी छह महीने के बाद हुई और शंकर उत्तर दे सके जो नहीं जानते थे वो जान सके इसे एक तरकीब से और जाना जा सकता था लेकिन शंकर को उस तरकीब का पता नहीं था अगर ये घटना महावीर की जिंदगी में घटती तो महावीर दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करते महावीर अपने पिछले जन्मों की स्मृति में प्रवेश कर जाते एक दूसरा स्रोत था लेकिन जाति स्मरण का प्रयोग जैनों और बौद्धों में ही सीमित रहा वो हिंदुओं तक कभी नहीं पहुंच सका तो अगर महावीर से कोई ऐसा सवाल करता तो महावीर किसी के शरीर में घुसने की कोशिश ना करते उसे कोई मतलब ना था वो अपने ही पिछले शरीरों की याद में चले जाते और अपने ही पिछले स्त्रियों से संबंधों को स्मरण कर लेते और जान लेते और बात देती है हो। तो तब छह महीने ना लगते लेकिन शंकर के पास ऐसी कोई साइंस नहीं थी लेकिन शंकर के पास एक और साइंस थी जो एक दूसरा वर्ग साधकों का विकसित करता रहा था वो साइंस थी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की अध्यात्म की भी बहुत सी साइंसेस और अभी तक किसी धर्म के पास सारे साइंसेस के पूरे सूत्र नहीं किसी एक धर्म ने एक विशेष प्रक्रिया को विकसित कर लिया है वो से किसी दूसरे धर्म में किसी दूसरी प्रक्रिया को विकसित कर लिया उससे वो तरफ लेकिन अब तक दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं निर्मित हो पाया है जिसके पास सारे धर्मों की समस्त संपदा हो और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम सारे धर्मों को दुश्मन की तरह देखते हैं, तब तक वो हो भी नहीं पाएगा ये सारे धर्म मित्र की तरह एक दूसरे के निकट आ जाए और ये सारे धर्म अपनी संपदा के लिए दूसरी संपदा को खोल दें और अपनी संपदा और दूसरी संपदा की मालिकियत को साझीदार बना लें, तो एक विज्ञान विकसित हो पाए जिसमें सारे अनंत अनंत स्रोतों से अब किसी ने इज़्ज़त में कुछ विकसित किया था जो हिंदुस्तान के पास नहीं जिन्होंने पेरे बनाए थे उनके पास कुछ था जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं जिन्होंने तिब्बत की मनस्थिति में काम किया उनके पास कुछ था वो हिंदुस्तान में नहीं, नहीं। जो हिन्दुस्तान के पास है वो तिब्बत के पास नहीं इनके पास नहीं है उनके पास नहीं और सबको ये ख्याल है कि अपने अपने फ्रेगमेंट को अपने अपने टुकड़े को पूर्ण समझ के बैठ गए उससे बड़ी कठिनाई होगी। अब जाति स्मरण बहुत आसान प्रयोग है दूसरे के शरीर में प्रवेश बहुत कठिन प्रयोग है खतरों से खाली नहीं जाति स्मरण का प्रयोग बहुत सरल प्रयोग बिना किसी खतरे के लेकिन उसको शंकर को उसका कोई स्मरण नहीं था और चूंकि शंकर पूरी जिंदगी जैनों और बौद्धों से विवाद करने में बिताए इसलिए उनका द्वार भी बंद था कि वो जैनों और बौद्धों के पास जो था उनको मिल जाए उनको नहीं मिल सकता था क्योंकि वो तो, तो, तो, तो उससे उनका कोई संबंध नहीं हो सकता था वो दुश्मन की तरह सारी प्रक्रिया चलती थी इसलिए दरवाजे कुछ बंद थे उस तरफ से सूरज की किरण आए तो शंकर राजी न होते वो अपने दरवाजे से सूरज की किरण को लेने को राजी होते हमें ये पता नहीं चलता लेकिन किसी भी दरवाजे से जो किरण आती वो एक ही सूरज की लेकिन हम अपने अपने दरवाजे के दावेदार अपने अपने दरवाजे पे बैठे अभी हमें दिखाई नहीं पड़ता कि अरब में जो आदमी उनका कंबल ओढ़ के जो काम कर रहा है वही तिब्बत में नंगा होकर काम कर रहा है दोनों के काम बिल्कुल एक से है फर्क नहीं जरा दी इनमें कोई फर्क नहीं है इन दोनों प्रयोग बिल्कुल उल्टे हैं लेकिन बिल्कुल एक से हैं काम वही हो रहा है सूत्र वही